महाभारत आदि पर्व आदिपर्व षोडशाधिकततमोध्याय धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों की नामावली, जन्मेजय उच जेशाजेशता च पृथक पृथंग धृतराष्ट्र से पुत्राण्त प्रकृतया जन्मेजय ने पूछा ब्रह्मण धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ कौन था फिर उससे छोटा और उससे भी छोटा कौन था उन सबसे सबके अलग अलग नाम क्या थे इन सब बातों का क्रमश वर्णन कीजिए। कीजिये वाचन दुर्योधन राजन दुस्साहन तथा दुस्सहो दुसन चल संध समो दुर्धर सबाह दुष्प्रधर्षण षो दुर्म दुर्मुखस् दुष्कण कर्ण विणचल सुचन चित्रोपचित्रो चिराक्षारुच्चिशरासन दुर्मद दुर्विगाहस्ो विकटानन उन्ननाभ सुनाभश्च तथानंदोपनंदक चित्रबाणच्चिवर्मा सुवर्मा दुर्विचन अयोबाहाबाच चित्रांगचेत्रकुंकुंडल धीम धीमवेगो भीम बलो बलाके बलवर्धन उग्रयुध सुचैनस्कंडोदर महोदरऊ चित्रा चिरायुधो नृषे च कस्तथा दृढ़वर्मा दृढ़ सोमकीर्तिरनूदर दृढ़सन्धो जरासत्यसंधसुवाग उग्र उग्रश्रवा उग्रसेन सेना, सेना दुष्पराजय अपराजि पंडित कौम दिशालाक्षधर दृढ़स्त वातवेसुचर्चसौ आदिकेतुर्बुवासी नागदत्ग्रजाप्य ची ग्रंथ न दंडी दंडधारो अग्रह उग्रभीम रथौ वीरौ वीरबावूरलोलुप अभियो रौद्रकर्मा चथा दृढ़रथाश्रय अनाध कु चित्रकुंडल प्रमथस्त प्रमाथी च दीर्घरोम से दीर्घ बहु महाबा कनक ध्वज कुंडासी बीरजाच दुस्सला चताधिक वैश्व पायन ने कहा जन्मेजय धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये हैं पहला दुर्योधन दूसरा जुत् तीसरा दुशासन चौथा दुस्सह पांचवा दुस्सल छठवा जलसंध सातवा सम आठवा सह नौवा विंद दसवा अनुविंद ग्यारह दुर्धर्ष बारह सुबाहु तेरह दुष्प्रधर्षण चौदह दुर्मर्षण पंद्रह दुर्मुख सोलह दुष्कर्ण सत्रह कर्ण अट्ठारह विविंशति उन्नीस विकर्ण बीस सल इक्कीस सत्व बाईस सुलोचन तेईस चित्र चौबीस उपचित्र पच्चीस चित्राक्ष छब्बीस चारुचित्ररासन चित्रचाप सत्ताइस दुर्मद अठाईस दुर्विगाह उनतीस विधि विविस्तु, तीस विकटानन विकट इकतीस ऊर्णनाभ बत्तीस सुनाभ पद्मनाभ तैतीस नंद चौथीस उपनंद पैंतीस चित्रबाहू चित्रबाहू चित्रवाण छत्तीस चित्रवर्मा सैंतीस सुवर्मा अड़तीस दुर्विरोचन उनतालीस अयोबाहु, चालीस महाबाहु चित्रांग चित्रांगर इकतालीस चित्रकुंडल सुकुंडल बयालीस भीमवेग तिरालीस भीमबल चवालीस बलाकी पैंतालीस बलवर्धन विक्रम छियालीस उग्रायुध सैंतालीस सुसेण अड़तालीस कुंडोदर उनचास महोदर पचास चित्रायुध दृढ़ायुध इक्यावन नृसंगी बावन पासी तिरपन बृंदारक चौवन दृढ़वर्मा पचपन दृढ़ छप्पन सोमकीर्ति सन्तावन अनुदर अंठावन दृढ़संध उनसठ जरासंध साठ सत्यसंध एकसठ सदा सुक् सहस्रवाक बासठ उग्रस्रवा उग्रसेन चौंसठ सेनाली सेनापति पैंसठ दुष्पराजय छाँसठ अपराजित सड़सठ पंडितक अड़सठ विशालाक्ष उनहत्तर दुराधर दुराधन सत्तर दृढ़हस्त इकहत्तर सुहस्त बहत्तर वातबेग तिहत्तर सुवर्चा चौहत्तर आदित्य केतु पचहत्तर बहुवासी छिहत्तर नागदत्त सतहत्तर अग्रयायी अर्थात अनुयायी अठहत्तर कवची उनहत्तर कंठन अस्सी न्यासी क्रथन अस्सी दंडी इक्यासी दंडाधार बयासी धनुर्ग्रह तिरासी उग्र चौरासी भीमरथ पचासी वीरबाहू छियासी अलोलुक सतासी अभय अठासी रौद्रकर्मा नवासी दृढ़रथाश्रय अर्थात दृढ़रथ नब्बे अनादृश्य इक्यानबे कुंडभेदी, भेदी विरावी तिरानबे विचित्र कुंडलों में से शेषोभित प्रमथ चौरानबे प्रमाथी पंचानवे वीर्यवान दीर्घरोमा दीर्घलोचन, लोचन दीर्घबाहु संतानबे महाबाहु ब्यूरु अंठानवे कनकध्वज अर्थात कनकांगद निन्यानबे कुंडासी कुंडज तथा सवाँ विरजा धृतराष्ट्र के ये सौ पुत्र थे इनके सिवा दुसला नामक एक कन्या थी जो सौ से अधिक थी आदि पर्व के सरसठवें अध्याय में भी धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों के नाम आए हैं वहाँ जो नाम दिए गए हैं उनमें से अधिकांश नाम इस अध्याय में भी जो कि हैं कुछ नामों में असाधारण अंतर है जिन्हें यहाँ कोष्टक में दे दिया गया है इस प्रकार यहाँ और वहाँ के नामों की एकता की गई है थोड़े से नाम ऐसे भी हैं जिनका मेल नहीं मिलता नामों के क्रम में भी दोनों स्थानों में अंतर है संभव है उनके दो दो नाम रहे हों और दोनों स्थलों में भिन्न भिन्न नामों का उल्लेख हो इत पुत्र शतम राजधिकार नामध्येपुरम जन्म क्रम नृप राजन इस प्रकार धृतराष्ट्र के सौ पुत्र और उन सौ के अतिरिक्त एक कन्या बताई गई राजन जिस क्रम से इनके नाम लिए गए हैं उसी क्रम से उनका जन्म हुआ समझो सर्वे त्वरित रथा शूरा सर्वे युद्ध विशारदा सर्वे भेद विध सर्वे सर्वास्त्रको विधा ये सभी अतिरथी भी थे सबने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी सबके सब वेदों के विद्वान तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ थे सर्व अनूपाश्च कृता दा महीपते धृतराष्ट्रे न समय परीक्ष विधिवन्प दुस्सलाष्ट्रो नय धताज प्रद विधना भरत शय राजा धृतराष्ट्र समय पर फली जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य स्त्रियों के साथ विवाह कर दिया भरतश्रेष्ठ महाराज धित्राट ने विवाह के योग्य समय आने पर अपने पुत्री दुशला का राजा जयद के साथ विधि पूर्वक विवाह किया एति से महाभारत आदि परमढ़ी संभव परमढ़ाष्ट पुत्र नाम कथनय षोशाधिक शमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धित पुत्र नाम वर्णन विषयक एक सौ सोलहवा अध्याय पूरा हुआ